पूर्णमद पूर्णमदूर्णम्यूर्ण पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य शांते शे शे निधा हृदय बालां सुखभोदाय. तर्क संग्रह ओ शांति शांति न्याय दर्शन का ग्रंथ और वैशेषिक दर्शन के ग्रंथों का सम्मिलित ग्रंथ तर्क संग्रह न्याय दर्शन का जो आरंभिक ग्रंथ है प्रक्रिया में उसका नाम है तर्क भाषा और वैशेषिक दर्शन के आरंभिक ग्रंथों में मान मनोहर उन दोनों में से उन्होंने जोड़ लिया कुछ इधर से कुछ उधर से ले लिया कहीं हम विचार करेंगे सात पदार्थ न्याय में कितने पदार्थ होते हैं सोलह सात विचार कर रहे हैं इसका न्याय दर्शन पूर्ण रूपना नहीं है और लेकिन वैश्विक दर्शन में दो ही प्रमाण माना गया कितने प्रमाण दो प्रत्यक्षरण और एक कितने प्रमाण चर्चा कर रहे हो चार और नहीं आए लोग चार मानते हैं प्रमाणों के मामले में अब न्याय के अनुसार चल रहे हैं प्रमेयों के बारे में आप वैशिष आधार पर चल रहे हैं दोनों को आपने मिला दिया है इससे एक सामान्य ज्ञान दोनों का आपको मिल जाए वैशिषिक क्या मानते हैं न्याय क्या मान एक सामान्य ज्ञान आपको मिलता उसके लिए इन्होंने पहले आप समझिए न्याय दर्शन क्यों कहा दर्शन का नाम न्याय दर्शन क्यों रखा प्रमुख रूप में न्याय को लेकर के बिहार ज्यादा चलता है इसे इसको न्याय दर्शन का ही प्रकरण ग्रंथ मान लिया गया है तो न्याय नियते परमात्म सामित्य प्राप्त थे ये नहीं कि न्याय नी उपसर्ग है किम गातु से घय प्रत्य हुआ नी ई घय ई का वृद्धि व आया हो गया नी है आयान आया, कर दो न्याय नी समझ में आ रही आओ गए ये है धातु और नए में क्या बचता है और है ना नी ई का अति हुआ अस आया कर दो आया यन कर दो न्याय मना नहीं बना इस नी को ले विशेष अर्थ को ले, ले करके नियते गम्यते प्राप्यते अनेन इति गम्यत्म जिस साधन को अपनाने पर आप परमात्मा के समीप हो जाएंगे परमात्मा के साथ एक भूत हो जाएंगे उस साधन का नाम न्याय दृश्यते अनेन अन दर्शन और अपने आत्मा को जिस साधन से हम देख सकेंगे अनुभव कर सकते हैं उसका नाम दर्शन न्याय दर्शन न्याय असो इति न्याय दर्शन क्या केवल परमात्मा की सामिप्त की ओर प्राप्त नहीं कराता किंतु अपने स्वरूप को भी बोध करा देता है इसे इसका नाम न्याय दर्शन ऐसे दर्शन की प्रक्रिया ग्रंथ तर्क संग्रह तर्क मनी जो, जो लोग तर्क कर रहा है उल्टा बक, बक बक कर रहा है उसका नाम तर्क नहीं है तर्क प्रमिति विषय प्रमिति विषय अपने ज्ञान का जो जो विषय बन जावे उन ज्ञान के विषयों को कहते हैं तर्क है मैंने पदार्थ उन पदार्थों का संग्रह यहां तर्क ंग्रह असंग्रह असंग्रह किसको कहते हैं सम्य संग्रह संग्रहत् हो लक्षण लक्ष्मण विस्तरेपदिष्ठा है ना कालिका लिखो विस्तरेणोपदिष्ठा अर्था सूत्र निबंधो यहा्रह तम विदुर्बुदा गया है अर्थात कहा सूत्र भाष्यो विस्तरेणोपदिष्ठा अर्था सूत्र भाष्यो निबंधो यह संग्रहम तम विदुर बुधाहा बुधाहा विद्वान लोग उसको संग्रह करते किसको यह निबंधा जो निबंध समास संक्षेप सूत्र और में विस्तार से उपदिष्ट जो पदार्थ है उनको संक्षेपेण जो निबंध बना दिया गया है ऐसे ग्रंथों को विद्वान लोग क्या कहते हैं संग्रह ग्रंथ तर्क का नाम संग्रह तर्क जो न्याय दर्शन में तो प्रमा का विषयत्व पद अचन्य प्रतिथि विषयत्म प्रतिथि विषयत्म प्रमीये प्रति विषय क्रियंत्रे ये विषय पदार्थ तर्क अच्छा तर्क है पदार्थ उन पदार्थों का कौन से पदार्थों का जैसे कि कहा जो सूत्र उपदेश के पदार्थ हैं उन पदार्थों का संक्षेप में यहां संग्रह किया है इस ग्रंथ का नाम तर्क ऐसे तर्क संग्रह इस नाम ग्रंथ को बनाने वाले का नाम क्या है अन्नम भट्ट आज अंत में मंगलाश्रम में अन्नम भट्टे ना लास्ट में कहेंगे अंतिम मंगलाचरण वो अन्नम बट मंगलाचरण कर रहे निधा हृदय विश्व गुरुवंद सुख बोधा तर्क संग्रह या धा धा धा तीन बार आ रहा है निधा विधाय हृदय विश्वम बान बोधाय। तीन बार बोधाए में बुध धातु है धा नहीं जवा विधाय विधाये दो ही है एक नीउपसर पूर्वक एक विधायक पूर्वक इसके भी एक कारिगर बनाए उन लोगों ने पूर्वोधा करो वी पूर्वोधा करोत्यर् अभिपूर्वस्तु भाषा ने दूसरी बात अभिपूर्वस्थ भाषण मेलने सम पूर्व स्थापने निपूर्व स्थापन मत मेलने संपूर्व छापी निपूर्व स्थापन मत धा नि उप धा दाते आता है उसका अर्थ धारण पोषण नहीं रह जाता है करोति अर्थ हो जाता है ये की महिमा है उपसर्ग की तो विशेषता है ना उपसर क्या विशेषता कार्य का क्या है उसका इसको मालूम है गति ही उपसर्ग होती है धातवर्तम बाधते कश्चित कश्चित तम मनुवर्तते तमेवन उपसर्गर गति श्रद्धा उपसर्ग तीन गति है क्या क्या करते हैं धात्वर तम बाधते कश्चित कोई धातवर्त को बाधते विहार कर रहे हैं आप विहार कर रहे हैं तो मतलब घूम रहे फिर रहे और हरिधातुर्त कर धारण करना चोरी करना क्या चोरी कर लिया आपने धातु को बाधित कर दिया घूमना फिर विहार आम बाधते कश्चित तमेव ऋषि संहार कर दिया मैंने प्राण का ही हरण कर दिया अरे साधारण चोरी नहीं किया तो प्राण का हरण कर दिया संहार तमेव तमेव धातवर्तम बाधते कशित तमेवस्ट हो गया दूसरे पास छोड़ दी कश्चित तम अनुवर्ते। तमेव अनुर्तते कुछ ऐसे होते जो धातवर्ते है उसे वो पुष्ट कर अनुवर्तन कर उसको ना विशिष्ट कर दे रहे हैं न पार रहे हैं। तमेव अनुवर्तते कश्चित उपसर्ग उपसर्गत स्त्रिधा उपसर्ग की तीन गति है कोई धातुत्व को बांध देंगे कोई धातवत्व को विशिष्ट कर देंगे कोई धातवत्व का ही अनुवर्तन यहां पर क्या हो रहा है न्यूपसर्ग धा धत्व न्यूपस ने क्या कर दिया धातत्व अर्थ को बाध दिया कष्ट निधाय विशेष हृदि, हृदय में विश्वेश्वर भगवान को धारण करके अर्थ नहीं करेंगे निप पूर्वे स्थापने मत स्थापना किया हृदय में ध्यान नहीं किया हृदय में भगवान विश्वेश्वर को बिठाई किया स्थापना कर डाला विधायक गुरुवंदनम क्या करो क्यों विपूर्वो करो त्य में करो त्य में क्या हो गया गुरु की वंदना करके या गुरु को हृदय में नहीं बिठाया क्योंकि मरे नहीं थे तो सामने घड़े थे ना इसलिए उसको जो प्रणाम करके आरती उतार कर दिया मरने के बाद हृदय में बिठा लिया और भगवान के बाहर पता नहीं कहाँ है किसको मालूम इसलिए हृदय बिठाना पड़ता है गुरु के प्रति श्रद्धा बाहर पूजा से काम चल जाती है भगवान को जो अंदर बैठाना पड़ता है इसे जैसे देवो भूतवा देवानिज देवो भूतवा देवानी जीत अंगन स्तर स्तरते क्योंकि अपने आपको तो देव्यन करना है पड़ता है तब देवता की पूजा करते प्रसन्न होते हैं ऐसा करने से नहीं मानेंगे और यहाँ तो गुरु के साथ अवेद होना ही गुरु की पूजा हो सकती है जिस दिन गुरु का अवेद हो गया तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा उसको तब हो जाए तब क्या पूजा करेगा तब जब अभिन नहीं हो गया अभिन तो रहा नहीं तो पूजा किसका करेगा निशित्रता है ब्रह्म वेदांत ब्रह्मज्ञान के बाद पूजा नहीं कर सकोगे अज्ञान में ही पूजा होती भेद वेदांत पर परिभाष के मंगलाचरण के बारे में सुनो पढ़ाया है ना वेदांत परिभाष पिछले बार उसकी सीढ़ी में मंगलाचरण के बारे में सुनिए तो बहुत गहरा चिंतन हुआ है वहां पर नमक कैसे बोल दिया अद्वैत नमक कैसे हो सकता उस तो विचार हुआ कह प्रसंग हो जाएगा विधायकना गुरु, गुरु को नमस्कार करके बाल नाम सुख बालकों को सुखे नोध है समाध है सुखे नोध है सुख मन अनायात पूर्क बिना ज्यादा कष्ट किए न्याय दर्शन पढ़ना उससे भी चिंतावनी का टीका हो और भाष्य जो है भाषा भाष्य बड़ा कठिन काम है उसे समझना गदाधर भट्टाचार्य की टीका पढ़ो बड़ा कठिन इसलिए उन टीकों में जाना ही नहीं न उन भाषा में जाना न सूत्र में भी जाने की जरूरत नहीं है वहां कवे सारे बल तक तो यहाँ थोड़े में दे रहे हैं अनायास बोध करा दे रहे सुखे न बोध सुख बोध तस्वी सुख बोध आया किन को सुख सुखो करा रहे हो बला नाम बल क्रियते तर्क संग्रह उनके लिए तर्क संग्रह नाम क्रम को मया क्रियते क्रियते है प्रत्यय जैसे भाव लिखा रहे भाव में क्या है नहीं है, नहीं है, इसे कर्ता में में क्या होगा? हो गया। कर्म वाक्य निधायन कृतवा गुरोजन आया ना है दंडानीद मैं हृदय निधा ना कन्वय जानते किसको कहते हैं लक्ष्य क्या बस क्या कर्ता गौण गौण क्रिया मुक्ति मुक्ति कर्म मुखिर्म मुखिक्रियां प्रकार प्रतिपुर कष्टोत्रेन प्रत्येक है पद अनु खंड प्रतिज्ञाप क्यों क्या मया दर्शन आम लोग दान कम फिर प्रतिज्ञाप्रष्टोत्तर भाव से प्रत्येक पद को अन्वय करने का नाम होता है और कोई भी मंगलाचरण होता है मंगलाचरण में अनुबंध चतुष्टी जरूरी है मंगम शुभम लाति मंगलम तद अनुरूप आचरण मंगलाचरण शुभ को लावे अशुभ की निवृत्ति हो गए उसके लिए मंगलाचरण किया जा जाता है उद्देश्य है अशुभ निवृत्ति पूर्व शुभ प्राप्ति तद अनुरूप आचरण का नाम मंगलाचरण है कभी तीन प्रकार का है, है कौन से कौन से नमस्कारात्मक वस्तु निर्देशात्मक आशीर्वाद और इसमें भी अनुमंत्र मंगलाचरण होना जरूरी है कुमार विभत श्लोक वार्ती में से लिखते हैं विनानबंदम विनान ग्रंथा दो मंगलम नैव शस्त्र ग्रंथ या आदि में मंगल ना हो वह ग्रंथ अनुशासन युक्त माना ही नहीं जा सकता नहीं वस्त्र जिसे मंगलाचरण हो तो तो चतुष्ट होना जरूरी है विषय क्या है तर्क तर्क संग्रह शब्द में ही विषय का ज्ञान हो गया संबंध क्या होगा प्रयोजित प्रयोजित संबंध विषय विषय भाव संबंध ये संबंध हो जाएंगे प्रयोजन क्या है न्याय दर्शन में प्रवेश अनायास बोध न्याय दर्शन का अधिकारी कौन है बालानों अनुमत चतुष्ट हो गया अनुमंत्र किसको कहते हैं अनुमत का लक्षण क्या ग्रंथाध्यन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञानान विषयत्म अनुबंध आप इस ग्रंथ को पढ़ने आए हो क्यों पढ़ने आए आपको प्रवृत्ति हुई है ना क्यों प्रवृत्ति हुई है? ग्रंथ का अध्ययन के लिए आपकी प्रवृत्ति अध्ययन प्रवृत्ति के अनुकूल आपके अंदर कुछ ज्ञान हुआ है पहले इसके बारे में आपने कहीं सुना कर संग्रह कोई ग्रंथ होता है समझाए कुछ इसके बारे में ग्रंथ के बारे में क्या समझाता चारों चीजों को जाना था आपने इस ग्रंथ का विषय क्या है इस ग्रंथ का संबंध क्या है इस ग्रंथ का अधिकारी कौन इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है ये प्रयोजन अनुद्देश्य मंदो भी न प्रवृत्त होते प्रयोजन को उद्देश्य किए भी ना कोई मंद पुरुष भी प्रवृत्त नहीं होता और आप आपके विवेक पुरुष में कैसे प्रवृत्त हो है इसे प्रवृत्ति का प्रयोजक आपके अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान का नाम उस ज्ञान का विषय का नाम अनुबंध है और वह अनुबंध चार विषय प्रयोजन संबंध अधिकार विषय तर से ज्ञात हो गया है प्रतिपादी प्रतिपा भाव प्रयोच प्रोजेक्ट भाव आदि ले सकते हुआ और अधिकारी बालाना प्रयोजन सुखबोधा बाला। ये यह अनुमंत्री शब्दों से मंगलाचरण से ही निकल जाता है अब आतिकार बुद्ध बुद्धसिंह नाम था उनका लगता है क्षत्रिय थे बुद्ध सिंह उन्होंने एक मंगलाचरण किया पढ़ना पड़ेगा मूल का बाद में जाने के लिए श्री गणेशम मंगला पार्वती मया क्रियते शिवेन क्रिय मनलाक्यम वक्तव्यं विदुषा सदा तदे श्री गणेशम गणेश पार्वतीशंग्री गणेश पार्वती सहित शंकर भगवान तो परम है निर्दिषय परम का मतलब क्या निर्दिशी क्षय शून्य किसको कहते हैं जो निर्दिषय होता हुआ क्षय शून्य हो किसी भी अपेक्षा अधीन न हो साक्षे न हो निर्देश हो निर्देश होते हुए क्षय वाला तो भी बेकार है तो निर्देश होता हुआ जो क्षय शून्य वस्तु होता है उसको परमत्व तो परत्व परमत्व परम ऐसा से का तुम कौन है पार्वती शंकरम परम पार्वती शंकर माया विशिष्ट चैतन पार्वती यहाँ माया हैतन को माया विशिष्ट चेतन को जो भी भाषा में बोल लो बोलता नाम ऐसा ही परम तत्व होता है सगुण साकार वस्तु तो परम तत्व है नहीं परम तत्व निरुण निराकर वस्तु होता है इसलिए अर्थ लेना पड़ता है यहाँ पर पार्वती शंकरम परम श्री गणेशंच नमस्कृत्य मया चंद्रज सिंह चंद्रज कौन है बुध चंद्र से पद है नाम हो गया बुध सिंह किए इसे इन्होंने भी कर्मी लकार का प्रयोग करके मंगलाश्रम कर दिया मया पद कृतिकम कृतिक मया चंद्र सिंह बुध सिंह पद कृतिक श्री नमः किंग्रत्वा नमस्कृत्य पुनः किस्म अहम मने बालानापकार जिसलिए मानता हूं और मैं यहां पर कर्म लगा छोड़ दिया अब अहम में आ गई अब हो गया कर्तवाच्य अहम मन्ये इसलिए प्रयोग किया गया अहम मनिए उत्तम पुरुष प्रयोग कर दिया आप अहम मनिएमाद इदम अहम मनिएमा इदम् इदम किम तरसंग्राक ग्रंथम तरसंग्राम के ग्रंथ को मैं क्या मानता हूं बाला नाम उपकार मन्य बालकों के लिए उपकारक है ऐसे में मानता हूं तस्माद इसलिए इसलिए क्या करना है पढ़ो पढ़ो चुप बैठ जाओ नहीं नहीं विद्वानों का नियम है ऐसे ग्रंथों के ऊपर और सरल करने की चेष्टा करना है विदुषा सदा हित करम वाक्य वक्तव्य के उनके क्या करना चाहिए सदा उनके लिए नियम प्रत्येक वाक्य हितकर वाक्य को प्रयोग मूल को समझाने के लिए मूल का प्रत्येक पद को समझाने के लिए हम प्रत्येक हित कर वाक्य का प्रयोग करेंगे जिसका नाम पड़ा पद कृत्यम पदम पदम पृथक पृथक कृत्य बोधेटी पद कृत्य प्रत्येक पद को तोड़ तोड़ के विचार करेगा क्यों ये शब्द दिया है इस लक्षण यहां पर जैसा लक्षण बना दिया वायु वो पूछेगा रूप रही स्पर्शवान बनेगा नहीं तो एक पद विचार किया रूप तो रही हो जाएगा क्या व्याप्ति हो जाएगा क्या ग्रस्त हो जाएगा कोई ना कोई दोष आ गया तो रूपरेत का हो कहता है कर्तव्य ठीक है रूपरेत की जरूरत है उतना ही रखो तो स्पर्शवांशन को हटाओ तब क्या समस्या होगी वो दोष दिखाता है इससे प्रत्येक पद को तोड़ तोड़ करके वाक्य का, पृथक पृथक हितग्रह वाक्यों के माध्यम से उस पदों का मूल में प्रयोजन को बता है। ऐसे वचन होने के नाते इसका नाम पद क्रम ऐसे हितग्रह वाक्य बनने अतव मया प्रिय पूर्वोत्तर कार्यकार दोनों श्लोकों का अनुभव करना जिसलिए मैं ऐसा मानता हूं इसलिए मैं वचन करने हेतु तो के द्वारा इन हित वचनों को किया गया है जगत गर्ताराम श्रम्ब मुहूर्ति विश्वषण से क्या लेना निर्वण ब्रह्म लेना है कि पार्वती शंकरम कह दिया ना और पार्वती आ गई है माया टपक गई है ना वहां देवी जी तो निर्वण कार्य गया सगुण हो गया स्वयं गा रहे हैं जगत कर्ता जगत का कर्ता सगुण ब्रह्म ही है। और करने के लिए सांब मूर्तिम अंबा सहित मूर्ति अंबा सहित मूर्ति सर हैूर्तिम विशेषम का व्याख्या है एक एक पद की व्याख्या कर रहे देखो विशेषम क्या व्याख्या कर रहे विधायक हृदय विशेषम में विशेषम पद की व्याख्या मनसी विधाय निरंतर धारण स्थापना कर, कर दिया दिया और गुरु वंदना कर बाल नाम सुखो जाए बाल शब्द अर्थ बड़ा सुंदर करेंगे बाल शब्द कर किया प्रसिद्ध अर्थ नहीं लेना यहाँ पर प्रसिद्धार्थ नहीं लेना सप्तन तो वाला भी बालक हो सकता है सफेद हो गया एक पैर जा चुका है कहा जाता है एक पैर कब्र में एक पर कब्र में गया मैंने अभी मरने वाला है वो भी बालक हो सकता है इनकी दृष्टि से न्याय से नो व्यक्ति जो न्याय नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं पड़ा व्याकरण लेकिन पढ़ा लिखा है उसका नाम बात करना है अत्र अधित व्याकरण काव्य कोषो अनधित न्याय शास्त्रो ना? अधित व्याकरण काव्य कोश, ये पदों का पद पदार्थ समझे समास वगैरह सब जानना जरूरी है धातु प्रत्यय सुभन सब जानना जरूरी है नहीं तो वाक्यों को पढ़ भी नहीं पाओगे ठीक से क्या करोगे इनका व्याकरण का जरूरी है कुछ काव्य का भी ज्ञान जरूरी है कि व्यंजना व्यक्ति से कई बातें कही जाती है यहां पर कोशों का ज्ञान जरूरी है कि पर्यायम का ज्ञान के बिना अर्थ का समय बोध नहीं हो सकता अधीत व्याकरण का जिसने थोड़ा बहुत व्याकरण पढ़ा है थोड़ा बहुत काव्य पढ़ा है थोड़ा बहुत कोष पढ़ा हो ऐसा व्यक्ति यहां बालक और अनधीित न्याय शास्त्र जिसे न्याय शास्त्र को भी पढ़ा नहीं चाहे उम्र कितनी भी हो हमें मतलब नहीं है जीरो से लेकर मरणासन वित्त सब बालक में आ गए जिन जिन लोगों ने व्याकरण का भी कोष पढ़ा है न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा उम्र में होकर के और सबको बालक मांगे जिसे हर उम्र वाला तरह संग्रह पढ़ सकता कोई दिक्कत इसकी विचार करेंगे देखो ये प्रतिकृतिकार की विशेषता है लक्षण बता दिया बाल का और उसको खुद प्रतिकृत करने लग गए कहते हैं व्यासा जो अनिधित न्याय पहला भाग मात्र को, पहला बात क्या था अधिक व्याकरण काव्य कोशत्तम बालक लक्षण माना जिसने व्याकरण कार्य कोष पढ़ा वो बालक है फिर तो भी हो जाएंगे उन्होंने व्याकरण काव्य कोष टुपड़े हैं बालक उन्हें भी कहना पड़ जाएगा जबकि वो लोग न्यायवादी भी जानते उनको बालकोटी भी तो हम रख नहीं सकते लेकिन आपने ऐसा लक्षण बना दोगे तो लक्षण तो उनमें भी चला जाएगा ऐसे लक्षण का नाम अति व्याप्ती लक्ष्य में जा रहा है और अलक्ष्य में भी चला गया दोनों में जाए, उसका नाम अति व्याप्ति लक्ष्य क्या है तो नहीं पड़ा वो तो हमारा लक्ष्य है उनमें तो जा ही रहा है वो भी व्याकरण का भी कोष्ट पड़ा है उसमें तो जा रहा है इन वह अन्य न्याय शास्त्र शब्द नहीं देंगे तो जो व्याकरण अभी लोग जो न्याय न्यायिक पड़ चुके हैं उनमें भी लक्षण चला जाएगा जो तो हमारा है वो दोनों में चला गया तो लक्ष्य कौन है आप लोग सब अलक्ष्य कौन है व्यासादी अब लक्षण चला गया आपके साथ साथ व्यासादियों में भी तो क्या हो गया लक्षण की अति हो गई तो निवारण कैसे करें तो सब दे दो शब्दित न्याय शास्त्र नहीं होगा न्याय शास्त्र नहीं होगी महाराज इतना ही रख दो न्याय शास्त्र तो कहेंगे जो बच्चा दूध पी रहा है उसको भी न्याय पढ़ा पढ़ा दो तो माँ का गोदी में है माँ का दूध पी रहा है वो भी क्या है न्याय शास्त्र पढ़ा नहीं है ना अब पहला हो रखा है वो अनधित न्याय शास्त्र तो तो जा रहा है तो फिर उसको पढ़ाना पड़ेगा लेकिन ऐसा नहीं वो हमारा अलग है उसमें जाना नहीं चाहिए इधर जो लक्षण आपने क्या उसमें जा रहा है आप लोग भी अनधित न्याय शास्त्र है इधर आपने गया लक्ष्य में गया अलक्ष्य पूछता स्तन है स्तन्यपान करता हो जो बच्चे में वो भी अनधिक न्याय शास्त्र वाला होने से उससे भी लक्षण चला गया लक्ष्य अतिव्याप्ति हो गई तब विशेषण दे दो अधित व्याकरण का आओ बच्चा जब पैदा है क्या व्याकरण पढ़ाए नहीं क्या विकोष पढ़ा है नहीं इसमें अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया सिर्फ दोनों भाग रखना जरूरी है सिद्ध हुआ या जो अति व्याप्ति वारणाय अनिहित न्याय की प्रशक्ति वारण आय अधिक